श्री श्री चैतन्य चैतावली अद्वैताचार्य और उनकी पाठशाला गंगा पापम शशितापम दैन्य कल्पतरुस्तथा पापम तापम चैन्य घ्रंथि संतो महाशया श्री गंगा जी पापों को क्षय कर देती हैं चंद्रमा ताप को श्रमन करने में समर्थ है और कल्प वृक्ष दैन्य को नष्ट कर सकते हैं किंतु महानुभाव संत तो पाप ताप और दैन्य इन सभी को नष्ट करने में समर्थ होते हैं जो आचार्य अद्वैत गौर धर्म के प्रधान स्तंभ हैं लीलाओं के जो प्रथम प्रवर्तक प्रबंधक और संयोजक समझे जाते हैं जिन्होंने वयोवृद्ध विद्यावृद्ध और बुद्धि होने पर भी बालक गौरांग की पदरज को अपने मस्तक का सर्वोत्तम लेपन बनाया जिन्होंने गौरांग से पहले उत्तीर्ण होकर गौरलीला के अनुकूल वायुमंडल बनाया उत्तम से उत्तम रंगमंच तैयार किया उस पर गौरांग को प्रधान अभिनयकर्ता बनाकर भक्तों के साथ भांतिभा की लीलाएँ कराई और श्री गौरांग के तिरुभाव के अनंतर अपनी संपूर्ण लीलाओं का संवरण करके आप भी त्रोहित हो गए उन अद्वैताचार्य के पूर्वज सीहट सिलहट जिले में लाउड़ परगने के अंतर्गत नौग्राम नाम के एक छोटे से ग्राम में रहते थे हम पहले ही बता चुके हैं कि उस समय भारत में बहुत से छोटे छोटे राज्य थे जिनमें प्रायः स्वतंत्र ही नरपति शासन करते थे लाउड़ भी एक छोटी सी रियासत थी उन दिनों उस रियासत के शासनकर्ता महाराज दिव्य सिंह जी थे महाराज परम धार्मिक तथा गुरु गुणग्राही थे उनकी सभा में पंडितों का बहुत सम्मान होता था आचार्य के पूज्य पिता पंडित कुबेर तर्क पंचानन महाराज की सभा के राज पंडित थे तर्क पंचानन महाशय न्याय के अद्वितीय विद्वान थे उनकी विद्वत्ता की चारों ओर ख्याति थी विद्वान होने के साथ ही साथ वे धनवान भी थे किंतु एक ही दुख था कि उनके कोई संतान न थी इसी कारण वे तथा उनकी धर्मपत्नी लाभा देवी सदा चिंतित बनी रहती थी लाभा देवी के गर्भ से बहुत से बच्चे हुए और वे असमय में ही इस संसार सं संसार को त्याग कर पर लोग गामी हुए इसी कारण तर्क पंचानन महाशय अपने पुराने गांव को छोड़कर नवद्वीप के इस पार शांतिपुर में आकर रहने लगे यहीं पर लाभा देवी के गर्भ रहा और यथा समय पर पुत्र उत्पन्न हुआ पुत्र का नाम रखा गया कमलाक्ष यही कमलाक्ष आगे चलकर महाप्रभु अद्वैत के नाम से प्रसिद्ध हुए बालक कमलाक्ष आरंभ से ही विनयी चतुर मेधावी तथा भगवत पारायण उन दिनों बंगाल में शाप्त धर्म और वाम मार्ग का बोलबाला था धर्म के नाम पर लाखों मूक प्राणियों का वध किया जाता था और उसे बड़े बड़े भट्टाचार्य और विद्या भागीश परम धर्म मानते और बताते थे कमलाक्ष इन कृत्यो को देखते और मन ही मन दुखी होते कि भगवान कब इन लोगों को सुबुद्धि देंगे कब इन लोगों का अज्ञान दूर होगा जिससे कि धर्म के नाम से ये प्राणियों की हिंसा करना बंद कर दें? देक ये बालकपन से ही थे जिस बात को सत्य समझ लेते उसे किसी के भी सामने कहने में नहीं चुपते फिर चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो एक बार की बात है कि राज्य की ओर से काली देवी की विशेष पूजा के उपलक्ष्य में एक बड़ा भारी उत्सव मनाया गया इस समारोह में बालक कमलाक्ष भी गए उन्होंने देखा काली माई की भेंट के लिए सैकड़ों बकरे तथा भैंसों का बलिदान किया गया है दूर दूर से काली माई के कीर्तन के लिए सुप्रसिद्ध कीर्तनकार बुलाए गए हैं कमलाक्ष भी काली मंडप में बिना काली माई को प्रणाम किए जा बैठे उनके इस व्यवहार से महाराज दिव्य सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ अपनी राजसभा के एक सुप्रतिष्ठित पंडित के पुत्र के इस अधार्मिक व्यवहार से वे क्षुब्ध से हो गए और कहने लगे कमलाक्ष तुम देवी को बिना ही प्रणाम किए कैसे बैठ गए इस पर बालक कमलाक्ष ने कुछ रोष के साथ कड़क कर कहा देवी तो जगत जननी है सभी प्राणी उनकी संतान है जो माता अपने पुत्रों को खाती है वह माता नहीं राक्षसी है पुत्र चाहे कैसा भी कुपुत्र हो किन्तु माता को माता कभी नहीं होती जाए तो एक कुमार भगवान ही पूजनी और वंदनी है। उनके प्रणाम प्रणाम करने से से ही सबको हो जाता है आप लोग देवी देवताओं के नाम से अपनी वासनाओं को पूर्ण करते हैं बालक के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा दिव्य सिंह अबाक रह गए कमलाक्ष के पिता कुबेर तर्क पंचानन भी वहां बैठे थे उन्होंने महाराज का पक्ष लेकर कहा देवी देवता सभी उस नारायण के ही रूप हैं इसलिए देवी की प्रतिमा के सम्मुख प्रणाम न करना महापाप है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए पिता की बात सुनकर कमलाक्ष निर्भिक होकर कहने लगे एक जनार्दन भगवान ही की पूजा से सबकी पूजा हो सकती है जहां प्राणियों की हिंसा होती हो वह न तो देवस्थान है और न वह देव पूजा ही है छोटे बालक के मुख से ऐसी बातें सुनकर सभी दर्शक आश्चर्यचकित हो गए महाराज ने इनकी बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की इस प्रकार अल्पावस्था में ही इन्होंने अपनी निर्भीकता दयालुता और वैष्णवपरायणता का परिचय दिया धीरे धीरे इनकी अवस्था 11, 12 साल की हुई पिता के समीप पढ़ने से इनकी तृप्ति नहीं हुई उन दिनों इनके पिता लाउड़ में ही रहते थे ये विद्या विद्याध्यन के निमित्त शांतिपुर चले गए समाचार मिलने पर इनके माता पिता भी इनके समीप शांतिपुर ही आ गए पर रहकर इन्होंने वेद वेदांग तथा तो नव्य न्याय की विशेष शिक्षा प्राप्त की थोड़े ही दिनों में ये एक नामी पंडित गिने जाने लगे कालांतर में इनके माता पिता परलोकवासी हुए मरते समय इनके पिता आदेश दे गए थे कि हमारा गया जी में जाकर श्राद्ध अवश्य करना पिता के अंतिम आज्ञा को पालन करने के निमित्त और उनकी परलोकगत आत्मा की शांति के निमित्त की यात्रा की और वहां पर श्री गदाधर भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पितृश्राद्ध आदि सभी कृत्य बड़ी श्रद्धा के साथ कराए अद्वैताचार्य अब जुआ हो गए थे भक्त का अंकुर उनके हृदय में जन्म से ही था विद्या ने उनके भक्तिभाव तथा प्रेम को और भी अधिक विकसित कर दिया वे सदा जीवों के कल्याण की ही बात सोचा करते थे। संसार से उन्हें कुछ उपरामता सी हो गई। चित्त में वैराग्य तो पहले से ही थी अब माता पिता के परलोक गमन से यह निश्चिंत हो गए इसलिए इन्होंने भारत के प्राय सभी मुख्य मुख्य पुण्य तीर्थों की यात्रा की सेतुबंध रामेश्वर शिव कांची मदुरा आदि तीर्थों में भ्रमण करते हुए ये भगवान मध्वाचार्य के आश्रम पर पहुंचे वहीं पर श्री माधवेन्द्रपुरी महाराज भी उपस्थित थे इन श्री माधवेन्द्रपुरी ने ही पहले पहल सन्यासियों में भक्तिभाव तथा मधुर उपासना का प्रसार किया इनके प्रसिद्ध शिष्यों में श्री ईश्वरपुरी श्री परमानंदपुरी श्री ब्रह्मानंदपुरी श्री रंगपुरी थी, श्री पुंडरी विद्यानिधि तथा श्री रघुपति उपाध्याय विशेष उल्लेखनीय हैं श्री ईश्वरपुरी इनके अंतरंग तथा प्रधान शिष्य थे इन्हें ही श्री गौरांग के दीक्षा गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था श्री माधुविंदपुरी अद्वैताचार्य को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए उनके शीलता नम्रता विद्या भक्ति और देश के उद्धार की सच्ची लगन को देखकर पूरी महाशय गदगद हो उठे उन्होंने अद्वैत को छाती से लगाया और श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा देकर उनमें नौ शक्ति का संचार किया अपने गुरुदेव के सामने भी इन्होंने अपनी मनोव्यथा कही पर पूरी महाशय ने इन्हें आश्वासन देते हुए कहा संसार की रचना उन्होंने ही की है इस बढ़ते हुए कदाचार को वे ही भक्त भाईहारी भगवान मेट सकेंगे तुम घबराओ मत भगवान शीघ्र ही अपने किसी विशेष रूप से अवतीर्ण होकर भक्ति का उद्धार करेंगे गुरुदेव के आश्वासन से इन्हें विश्वास हो गया कि भगवान भक्तों के भय को भंजन करने के निमित्त अवश्य ही इस धराधाम पर अवतीर्ण होंगे इसलिए ये अपने गुरुदेव की चरण रज मस्तक पर चढ़ाकर रज की यात्रा करते हुए शांतिपुर लौट आए श्री अद्वैत की कुशाग्र बुद्धि और भगवद भक्ति का श्री माधवेन्द्रपुरी पर प्रभाव पड़ा जब उन्होंने गौर देश की यात्रा की तो वे शांतिपुर भी पधारे और कुछ काल अद्वैताचार्य के ही घर में रहे अद्वैताचार्य नामी पंडित होने के साथ ही धनवान भी थे शांतिपुर के वैष्णवों के वे ही एकमात्र आधार थे उन दिनों शास्त्रार्थ करना ही पांडित्य का प्रधान गुण समझा जाता था वाद विवाद में विपक्षी को पराजित करके अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना ही उन दिनों भारी पंडित होने का प्रमाण पत्र था इसलिए बहुत से पंडित अपने को दिग्विजयी बताते थे और जिसके भी पांडित्य की प्रशंसा सुनते उसी से शास्त्रार्थ करने को उद्यत हो जाते थे आचार्य की छाती सुनकर भी एक दिग्विजयी तर्क पंचानन महाशय इन शास्त्रार्थ करने आए और अंत में इनसे परास्त होकर वे इनके शिष्य बन गए इसलिए इनकी ख्याति अब पहले से और भी अधिक हो गई इनके पिता के आश्रयदाता महाराज दिव्य सिंह जी भी इनकी प्रशंसा सुनकर इनके दर्शनों के लिए आए उन्होंने इनका भक्ति भावपूर्ण पांडित्य देखकर अपने सफेद बालों वाला सिर इनके चरणों पर रख दिया और गदगद कंठ से कहा आपने अपने संपूर्ण कुल का उद्धार कर दिया कृपा करके मुझे भी अपने चरणों की शरण दीजिए बूढ़े राजा शाक्त होने पर भी इनके शिष्य बन गए वे इनमें बड़ी श्रद्धा रखते थे अंत में उन्होंने राज का छोड़कर एकांत में अपना निवास स्थान बना लिया और श्री कृष्ण कीर्तन करते करते ही शेष आयु का अंत किया अद्वैत की बाल लीलाओं का वे सदा गुणगान करते रहते थे उन्होंने संस्कृत में अद्वैत की बाल लीलाओं का को लिखा भी था श्री माधवेंद्रपुरी ने इन्हें गृहस्थी बनने की आज्ञा दी गुरुदेव की आज्ञा सिरोधार्य करके इन्होंने नारायणपुर निवासी पंडित नृसिंह भादुड़ी की सीता और ठगरानी नाम की दो पुत्रियों के साथ विवाह किया और उनके साथ सुखपूर्वक समय बिताने लगे ये बड़े ही उदार कोमल हृदय तथा कृष्ण कथा प्रिय थे भेदभाव या संकीर्तन को संकीर्णता को ये कृष्ण भक्ति में बाधक समझते थे उन्हीं दिनों परम भक्त हरिदास भी इनके पास आए ये यवन बालक थे किंतु थे बड़े होनहार तथा कृष्ण भक्त इसलिए आचार्य ने इन्हें अपने पास ही रखकर व्याकरण गीता भागवत आदि को पढ़ाया ये बड़े ही समझदार थे आचार्य के चरणों में इनकी परम श्रद्धा थी आचार्य भी इन्हें पुत्र की तरह मानते तथा प्यार करते थे हरिदास आचार्य के घर में ही भोजन आदि करते थे एक नामी पंडित होकर अद्वैताचार्य मुसलमान बालक को अपने घर में रखते हैं इस बात से सभी पंडित तथा ब्राह्मण इनका विरोध करने लगे किंतु इन्होंने उनकी कुछ भी परवाह न की एक दिन किसी ब्राह्मण के यहाँ श्राद्ध के समय सबसे प्रथम आचार्य ने श्राद्धान्य हरिदास के ही हाथों में दे दिया इससे कुपित होकर पंडितों ने इनसे कुछ बुरा भला कहा इन्होंने निर्भय होकर कह दिया हरिदास को भोजन कराने से मैं करोड़ों ब्राह्मणों के भोजनों का महात्मा समझता हूँ इनके इस बात से सभी चौक चौक से गए भौचक्के से रह गए वे कोरे पंडित ही न थे किंतु क्रियावान भक्त और विचारवान भी थे ये शास्त्रों का पठन पाठन करते हुए भी सदा हरि कीर्तन और भगवत भक्ति में परायण रहते थे उन दिनों अधिकांश पंडित पुस्तकों के कीड़े तथा वाद-विवाद करने वाले ही थे शास्त्रों के अनुसार क्रियाएं करना तो वे जानते ही न थे शास्त्रों में ऐसे पंडितों को मूर्ख कहा है शास्त्रापि भवंत मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुष सब सुचिंतम चौसद मातुरा शास्त्र पढ़ने पर भी यदि उसके अनुसार आचरण न करे तो मनुष्य मूर्ख ही बना रहता है जैसे कैसे भी बढ़िया से बढ़िया औसत को मन से सोच लो जब तक उसे घोड़ पीसकर व्यवहार में न लाओगे तब तक निरोग कभी भी नहीं बन सकते उन दिनों के पंडित ऐसे ही अधिक थे की उनसे नहीं पढ़ती थी इसलिए उन्होंने अपनी एक नई पाठशाला खोल ली उसमें तो शास्त्रों को पढ़ाते थे और रात्रि में हरिदास आदि अपने अंतरंग भक्तों के साथ कृष्ण कीर्तन करते थे इनकी पाठशाला में विशेषकर भक्त शास्त्रों की ही चर्चा होती इसलिए आस्तिक और भगवत भक्त पंडितगण इनके प्रति बड़ी ही श्रद्धा रखते थे कहते हैं एक बार पंडित जगन्नाथ मिश्र के घर जाकर इन्होंने उन्हें पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया था तभी विश्व का जन्म हुआ निमाई जब गर्भ में थे तब शचि देवी ने एक बार इनके चरणों में भक्तिभाव से प्रणाम किया इन्होंने आशीर्वाद दिया इस गर्भ से तुम्हारे अवतारी पुत्र उत्पन्न होगा इस प्रकार सभी धार्मिक लोग इनका बहुत अधिक सम्मान करते थे पंडित जगन्नाथ मिश्र से इनका बहुत अधिक था। स्नेश्वरूप को मिश्र जी ने इन्हीं को हाथों सौंप दिया था जैसे मेधावी, गंभीर और होनहार बालक को पाकर ये परम प्रसन्न हुए और बड़े ही मनोयोग के साथ उनको पढ़ाने लगे विश्वरूप एक बार जिस श्लोक को पढ़ लेते दोबारा फिर उन्हें पूछने की आवश्यकता नहीं होती थी उनकी बुद्धि असाधारण थी प्रायः आचार्य की पाठशाला में ऐसे ही विद्यार्थी पढ़ते थे दिन भर घटपट और अवचिन्न वाले विद्यार्थी इनके यहाँ बहुत कम थे उनके लिए तो और ही बहुत सी पाठशालाएं थी भक्ति तत्व और सद वर्धन के निमित्त ही आचार्य ने अपनी पाठशाला खोल रखी थी उन्हें पाठशाला से कुछ आजीविका तो करनी ही नहीं थी उनकी पाठशाला प्रत्यालोचना होती रहती इन विषयों में सबसे अधिक भाग लेते उनका चित्त बालकपन से ही संसार से विरक्त था अद्वैताचार्य की कथाओं का तो आगे समय समय पर यथा स्थान उल्लेख होता ही रहेगा अब आइए थोड़ा निमाई के दद्दा विश्व रूप के मनोविचारों को समझने की चेष्टा करें देखें वे अपने जीवन का क्या लक्ष्य स्थिर करते हैं